देवी भागवत ग्यारहवा स्क सदाचार का वर्णन नारद जी ने कहा मुने जगत में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं किसके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं यह बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं पुराण को हृदय कहा गया है इन तीनों की वाणी ही धर्म है अन्य किसी की नहीं यदि तीनों में परस्पर भेद हो तो ऐसी स्थिति में श्रुति के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए और श्रुति स्मृति दोनों में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है यदि श्रुति ही दो बातों का समर्थन करती है तो वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं यदि इस स्मृति में दो प्रकार के वचन मिले तो वहाँ के विषय में पृथक पृथक कल्पना कर लेनी चाहिए सभी पुराण वेद मूलक नहीं है किंतु उनमें कहीं कहीं तंत्र भी देखे जाते हैं ऋषिगण जिसे धर्म कहते हैं उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए दूसरे को किसी प्रकार धर्म मानना समीचीन नहीं यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है जो श्रुति से प्रत्यक्ष वृद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाण है इसलिए वेद का अविरोधी जो कुछ है वही प्रमाण है जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरे को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं इसलिए भली भांति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए जो मनुष्यों को निंदे शास्त्रों का उपदेश करते हैं उन्हें मुख नीचे और पैर ऊपर करके नरक में वास करना पड़ता है मनुष्य वेदोक्त सद्धर्म का ही सद पालन करे बार बार सावधान होकर पुरुष स्वयं विचार करे कि आज मेरे द्वारा कौन कौन सा कार्य हो गया मैंने किसको क्या दिया और क्या दिखाया क्या दिलाया अथवा वचन से भी किसकी क्या सहायता की सभी पातक और उपातक अत्यंत दारुण है कहीं इनमें तो मैं नहीं फंस गया रात्र के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए सीधे से कुछ उत्तान होकर बैठे मुख भी ऊपर रहे आंखें मूंद ले दांतों को दांत से स्पर्श न करे जीभ तालू के पास रहे और उसमें हिलने डुलने की क्रिया ना हो सुख द न करे मुख दंत न करे मन शांत रहे सभी इंद्रियां वश में हो आसन बहुत नीचा न हो दो बार अथवा तीन बार के क्रम से प्राणायाम करना चाहिए इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान विधूम, सगर्भ, अगर्भ, सलक्ष और अलक्ष्य के क्रम से प्राणायाम छह प्रकार के होते हैं इस प्राणायाम में भी रेचक पूरक और कुंभक तीन प्रकार का भेद है वे प्राणायाम वर्ण त्रयात्मक अर्थात प्रणव स्वरूप है उस प्रणव को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है वही तन्मय प्राणायाम भी है इड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर कर उदर में पूर्व पूर्ण रूप से स्थित करें फिर दूसरी पिंगला नाली से धीरे धीरे सोलह मात्रा में वायु का विवेचन अर्थात त्याग करना चाहिए मुने इस प्रकार प्राणों के आयाम को ही सद्गुम प्राणायाम कहते हैं